आप सुन रहे हैं ब्रह्म का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन रेडियो मधुबन नाइनटी पॉइंट सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए नमस्कार आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 पॉइंट आज के शो में हमारे साथ हैं बेरी जी जो लिमका बुक ऑफ अवार्ड जीत चुके हैं उनकी अंदर जो है एक विशेष कला के कारण उनको बहुत सारा सराहना मिला है पूरी दुनिया में और ज़्यादातर उनकी जो स्पेशलिटी ये है कि उनकी एज को देखकर आपको नहीं लगेगा कि ये सब कुछ वो कर सकते हैं लेकिन ये हकीकत यही है कि उनका एज भले कोई भी हो लेकिन फिर भी वो एक यंग की तरह अपना कारोबार करते हैं चारों तरफ घूमते रहते हैं और सभी लोगों से मिलते हैं बहुत सारी बातें करते हैं और ख़ास इनकी स्पेशलिटी है ये मिया बीबी दोनों मिलकर आ, स्कूलों में कॉलेजों में जहाँ भी फंक्शन होता है वहाँ पर इनको जब इनवाइट किया जाता है तो वहाँ पर उन सिचुएशन को देखकर कर वहाँ के लोगों को क्या ज़रूरत है उस अनुसार ये अपने वक्तव्य रखते हैं अपना प्रेजेंटेशन देते हैं तो आज हम लोग संस्कार के बारे में खास बात करते हैं क्योंकि संस्कार एक ऐसी चीज़ है कि हम उन चीज़ों पर ख़ुद को काम करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं बहुत सारा काम तो करते हैं लेकिन या तो वो पैसे के लिए जॉब के लिए कर है या फैमिली के लिए करते हैं लेकिन बात जब आती है संस्कार की तो वो होती है कि खुद के ऊपर काम करना खुद के ऊपर जांचना खुद को जानना खुद को समझना खुद में बदलाव करना तो ये कैसे हो सकता है क्योंकि इसके ऊपर बहुत कम लोगों का ध्यान जाता है जब हम कहीं दुखी हो जाते अशांत हो जाते तब हम इन चीज़ों के बारे में सोचना शुरू करते हैं वह भी बहुत कम परसेंटेज में ऐसे लोग मिलेंगे तो हम अपने संस्कार को जानने के लिए या संस्कार कैसे बदल सकते हैं क्या संस्कार है वो सारी बातें हम बेरी जी से करेंगे तो आप सभी की तरफ से बेरी जी का बहुत बहुत स्वागत है आज के शो में धन्यवाद बहुत बहुत बहुत-बहुत <laughs> धन्यवाद बहुत बेरी जी आपका बहुत बहुत स्वागत है रेडियो मधुबन के इस कार्यक्रम में और मैं सबसे पहली बात पूछना चाहूँगा संस्कार एक्चुअली में है क्या चीज़ कैसे हम लोग इसके ऊपर काम करें संस्कार वैसे देखा जाए तो हमारे बुजुर्ग जो है सब बच्चों को देते हैं देते तो है सब रखते हैं खुश भी होते लोग जब वो संस्कार लेते हैं हर आदमी जानता है कि मेरे को संस्कार आता है और जब वो धीरे धीरे भूल जाते भूलने के बाद अगर उनको दोबारा दोबारा रुम नहीं कराया जाए तो वो बिल्कुल भूलते भूलते भूलते मट्टी पड़ जाती जैसे उसको धीरे धीरे साफ़ करना चाहिए बड़े बुजुर्गों को घर में रहना चाहिए जो उनको याद कराते रहे भी तुम्हें क्या करना और कैसे भूलना जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताता हूँ हम एक दूसरे के पास जाते हैं ज़्यादातर हमारी माँ जो बच्चों की माँ होती है मान लो हमारी माँ वो शॉर्टकट करती है कैसे शॉर्टकट करती है जितना भी हो कम बोलने के लिए नाना के पास जाओ जितना भी देखो नानी के पास जाओ वो ये नहीं कहेगी नाना जी के पास जाओ या नानी जी के पास अगर वो नाना जी नानी जी कहेगी तो उसके माँ बाप की उम्र बढ़ेगी वो ध्यान नहीं देती थी थी और थी थी थी। अपना शॉर्टकट कर कर, करते करते आप भी संस्कार नहीं करती और बच्चों से भी नहीं करवाती बच्चे भी आजकल उल्टा सीधा बोलने लग जाते नानू नानी फलाना करते हुए यही चीज़ें के लिए हम लोगों को जाके समझाते हैं जितनी माताएं हैं जब मेरी बहनें हैं मैं सबके आगे हाथ जोड़ के प्रार्थना भी करता हूं कि कम से कम आप अपने माता पिता की ज़रूर रिस्पेक्ट करो बाकियों को छोड़ जब आप अपने माता पिता की करोगे नेचुरली सास को भी करोगे और रास पड़ोसी की भी करो परंतु आजकल बच्चे जो हैं हमारे मात, अपने माता पिता को ही नहीं कर रहे ये करने की कोशिश में हम लगे हुए चलिए बहुत अच्छी बात है आपने बताया और मुझे लगता है कि बुनियादी तौर पे संस्कार की जहाँ बात आती है तो वो माता पिता से हमें संस्कार मिलते हैं इसलिए हमें माता पिता को जो है आ, बहुत अच्छा रिस्पेक्ट एंड रिगार्ड देना चाहिए वहीं से हमारे संस्कार शुरू हो जाते हैं और बेरी जी मुझे आपकी एक बहुत अच्छी बात लगी वो जैसे कि आपने कहा नाना एंड नानी जो शब्द हम लोग शॉर्टकट यूज करते हैं उसके बजाय अगर नाना जी नानी जी ये शब्द थोड़ा सा है जी शब्द लगाने में हमारा कोई पैसा नहीं जा रहा है ना ही कोई हमारा कुछ खर्चा हो रहा है लेकिन अगर इन शब्दों को अच्छी तरह से बच्चों के लिए प्रयोग करते हैं तो बच्चे भी उसी ढंग से वो चीजें उनके बच्चों का वो समय ही होता है कि वहां पर संस्कार चले तो वो चीज़ें बहुत अच्छी लगी मुझे आपकी एंड मैं चाहूंगा कि चलिए बच्चों के लिए फिर भी हम लोग काम कर सकते हैं बहुत सारी चीज़ें होती हैं जैसे कि माता पिता तो ध्यान देते ही है बच्चों के लिए साथ में वो स्कूल जाते हैं टीचर्स भी ध्यान देते हैं ट्यूशन क्लास होते हैं तो वहां पर भी उनको कहीं संस्कार मिल जाते हैं लेकिन बात आती है कि जैसे मेरे जैसा जब हम लोग कुछ स्कूल वगैरह हमारा पूरा हो जाता है डिग्री ख़त्म हो जाती है हम लोग जब नौकरी पे जाते हैं एंड उस समय कई बार ऐसे हो जाता है कि हम लोग जिस लक्ष्य को ले ले जाते हैं वो चीज़ें हमारे पास हमको मिलता नहीं है तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा तनाव आ जाता है टेंशन आ जाता है स्ट्रेस आ जाता है तो जो कुछ हमारे संस्कार थे हम सोचते कि वो बुकेश और घर के लिए ठीक है बाहर उनकी कोई ज़रूरत नहीं है तो फिर हम अपने रंग से जीना शुरू कर देते हैं तो क्या ये सही है क्या गलत है अगर गलत है तो किस ढंग से हैं? और सही कैसे करें नहीं आप भी जो कह रहे हैं आपका भी कहना सही है क्योंकि अगर है तो माइंड कुछ ना कुछ कन्वर्ट होता है अपनी रिजल्ट नहीं महसूस कर पाते परंतु हम लोग बच्चों को ये सिखाएंगे कि आप लोग बच्चे ही हो हमारे लिए भी आप अपने जो थॉट हैं वो पॉजिटिव रखो नेगेटिव तिम्मत रखो मान लो सपोज करो एक ने हमें बोल दिया तुम आज नौकरी गई तो उसमें क्या आएगा मैं इनकी रिस्पेक्ट करता हूँ सबको करता हूँ मेरे को फिर भी निकाल दिया पर ये क्यों नहीं सोचते कि आगे, आगे आपको इससे अच्छी नौकरी मिलने वाली है जैसे सपोज करो आप निकल के छोड़ के गए दूसरे दिन आपके लिए कोई नहीं आप उसी समय पॉजिटिव रखो फिर भी उसको रिस्पेक्ट दो थैंक्स आपने मेरे को निकाल दिया मैं आपसे कोई नाराज नहीं हूँ जो मेरी किस्मत में है वो आपसे जितनी मैंने आपकी सेवा करनी थी कर दी अब मैं आगे मेरी आपके पास सेवा नहीं लिखी हुई मैं आगे जाके कहीं और सेवा करूंगा वहाँ फल लूंगा बस इसी तरह अपने थाट्स को बढ़ा तो आपका कहना है कि जिस भी समय में आपको स्ट्रेस या तनाव लगता है तो उसको भूलकर आप उनको भी रिस्पेक्ट दें और अपने अंदर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आगे आने वाले समय में मुझे मिलेगा या कल मुझे इससे अच्छी नौकरी मिल सकती है तो ये एक पॉजिटिव एस्पेक्ट लेके अगर हम लोग चलते हैं तो उस चीज़ को मैनेज करेंगे उस समय देखोगे जिसको आप दोबारा हैंक्स भी बोल के आओगे वो भी अंदर से फील करेगा यार मैंने गलती की उस समय चाहे वो ईगो रख के अपना बैठा रहेगा बाद में जब वो आपके पास आएगा और आपसे माफी भी मांगेगा ये हमने कई जगह दिखा है हमारे साथ भी महसूस हुआ हम भी नौकरी कर रहे हैं मैं एज ए सीनियर इंजीनियर हैवी इलेक्ट्रिकल से रिटायर हुआ कोई बड़ी पोस्ट से नहीं कह सकते मैं छोटी पोस्ट से स्टार्ट किया था एज ए वर्कर के होने के कारण तो मतलब मैं एज ए सीनियर इंजीनियर बन गया आई करके आई नहीं किया आई आईटीआई करके सबसे छोटा वो टेक्निकल टेक्निकल करते हुए मैं एज ए सीनियर इंजीनियर पहुंच गया कोई नहीं पहुंच पाया मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं नो ये ऊपर वाले करवाता है जो कि करवाता है जो मेरे माँ बाप ने मेरे को रिस्पेक्ट करनी सिखाई वो रिस्पेक्ट मैं आगे देता रहा उसी का मेरे को फल मिलता चलिए ये बहुत अच्छी बात आपने बताया एंड मुझे लगता है कि फिर भी यहाँ पर हमको कहीं ना कहीं थोड़ा सा काम और करना बाकी है बोलिए आप क्या हो सकता है? <laughs> क्योंकि ये सब चीज़ें जो है पॉजिटिव आप सोचने के लिए बोल रहे हैं बहुत जल्दी वो चीज़ें हमारे अंदर आ जाए ऐसा नहीं लगता इसके लिए मुझे लगता है थोड़ा सा काम करना पड़ेगा कहीं ना कहीं हमको किसी न किसी से मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ेगी इन सभी चीज़ों के लिए तो एज इन सडन हम लोग जैसे आपने कहा कि पॉजिटिव आ जाए हाँ एकदम नहीं आ सकता बहुत मुश्किल लग है, होती है।, है। आ, लेकिन एक बात हो सकता है कि जैसे आपने जैसे आपका एग्जांपल दिया है कि आप आईटीआई एक सिंपल टेक्निकल कोर्स से शुरू करके एक बहुत अच्छे इंजीनियर लेवल पे आप पहुंच गए हैं तो ये जैसे आपने किया है एक बहुत अच्छी शुरुआत आपने की है और अपने साथ पॉजिटिव एस्पेक्ट और माता पिता के जो संस्कार थे उनको आपने सभी को रिस्पेक्ट देना और फिर आपने सीखते सीखते आगे बढ़े हैं तो मुझे लगता है कि ये चीज़ हमारे लिए काम का है कि हम लोग अपने आप को कहीं भी छोटा ना समझे और एक जो आपने कहा कि पॉजिटिव एस्पेक्ट लेके हमको आगे बढ़ना है और जितना हम लोग झुक झुग सिख सिक सिक मरमर जो शब्द यूज़ करते हैं शायद इन सारी चीज़ों को हमको यूज करते हुए आगे बढ़ना है तब जाके हम लोग उस मकाम को आगे झुकने से कोई नुकसान तो उतर रहोग मुर्दा की निशानी है मुर्दा है झुका हुआ है वो इंसान है इसलिए हर के आगे झुक के रहो और अपना फायदा उठाओ ये कोई जरूरी नहीं कि आप जबरदस्ती उनसे कहें जब आप रिस्पेक्ट दोगे नेचुरली कितने दिन भी अगला रिस्पेक्ट देंगे दे। अच्छा एक बात बेरी जी मैं पूछना चाहूँगा क्योंकि आपका एक लंबा सफ़र है जॉब में भी आपने काफ़ी एक अच्छा एक पोजीशन आपने बनाया मेहनत करके तो इसमें ऐसा नहीं लगा कि कहीं ना कहीं ऐसा आपको लगा हो आ, कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आपके सामने आया हो और आपको लगा गिवअप करना है ऐसा कोई सिचुएशन आपके पास आया बहुत प्रॉब्लम भी आई मैं वो नहीं कहूँगा कहीं एक दो दो, दो दफा तो ऐसा प्रॉब्लम आ गया मेरे ही काम किया हुआ दूसरे आदमी ने अवार्ड ले लिया अच्छा अवार्ड लेने के बाद मैंने उसका थोड़ा पोस्ट किया तो हर आदमी नीचे वाले को कोई पूछता नहीं ऊपर वाले को ज्यादा पूछता टॉप वाले को तो उन्होंने मेरे बारे में इंक्वायरी वगैरह शुरू कर दी फिर मेरे को बुला के स्पेशली मेरे को समझाया गया तुम टांगा रहे हो तेरी फैमिली को परिये होगा बुला होगा बहुत डराने का अच्छा डराने की कोशिश की कोशिश की कि समझाया गया मतलब समझो तो मैं उसकी बात तो बोला नहीं भी मैं अभी आपकी बात नहीं समझ पाया मैं कल जवाब दूंगा जिस बॉस ने मेरे को बॉस के बॉस ने मत अच्छा अच्छा जैसे ही मैं दूसरे दिन गया उनके पास मैंने अपने घर में सोचा मैंने कहा आगे खाई या पीछे खाई ये आप भी सोचोगे आपकी लाइफ में भी आ सकता है भाई आप छलांग मार दो मरना तो है ही पीछे मैं हटता हूँ कि भई इसने गलत नहीं मेरा है इसने नहीं लिया तो उसकी तो गड़बड़ हो जाएगा तो मैंने जा, दूसरे दिन जाते ही बोल दिया भी जो मैंने कहा है वो हंड्रेड परसेंट सही है चाहे मेरी नौकरी चली है वो आदमी जो मेरा बॉस दूसरा बॉस था बहुत खुश हुआ बोला मैं यही वर्ड तुम्हारे से सुनना चाहता है मैं आपका हंड्रेड परसेंट मेरा उसने रिकमेंड करके और उस आदमी की प्रमोशन रोक जनरली वो क्या होता अपने नीचे वाले को देखते हो थर्ड नीचे वाले बिल्कुल टॉप बॉटम कोई नहीं देखता इस तरह प्रॉब्लम आई उसमें तो सीआईडी वगैरह भी लग गई अच्छा। उसमें प्रॉब्लम फायदा क्या हुआ मेरा नाम बेरी है जो पारसी लोग हैं उनके यहाँ बेरी पारसी होते हैं तो उन्होंने सोचा ये पारसी है तो उन्होंने मेरी कुछ रिकमेंडेशन दे दी एक मेरा नाम गोपाल कृष्ण है आप साउथ में देखोगे कृष्णन लिखते हैं तो उन्होंने सोचा ये साउथ का है उधर से भी एक रिकमेंडेशन आ गई ये नेचर करती है मैं नहीं किया ना और किसी ने किया ऊपर वाले ने मेरे पॉजिटिव चीज़ों को देखते हुए किसी के थ्रू थ्रू काम नहीं बन ये मेरी लाइफ के एक्सपीरियंस और वही अवार्ड जो फर्स्ट था उसको मैंने चैलेंज किया था मैं देखो तुम्हें अवार्ड लेके दिखाऊंगा फिर मैंने एक साल में पंद्रह अवार्ड नहीं दस अवार्ड सक्सेस हुए मेरे जिन्होंने मेरे को अवार्ड मिले तो पूरी फैक्ट्री में कम से कम अठारह हज़ार उसमें से मेरा टॉप था और मेरे को पंद्रह अगस्त को स्टेज के ऊपर अवार्ड दिया नहीं, नहीं। और अभी देख लो लिमका बुक में भी है सीनियर सिटीजन अवार्ड भी है ये तब से अवार्ड की लाइन लग गई बस इसलिए <laughs> बहुत अच्छी बात आपने बताया एंड uh, यहाँ पर हम लोग Uh, काफ़ी चीज़ें सीख रहे हैं आपसे और मुझे लगता है कि हम लोग को थोड़ा सा गिवअप करने के बजाय वहाँ पर काम करना शुरू करें और पॉजिटिव एस्पेक्ट रख के सबको हाँ कहते हुए आगे बढ़े और अपनी बात भी सही है वो रखते जाए तो कहीं कही ना कहीं हमारी जो है मार्जिन रहेगी कि हम लोग किसी को कट ऑफ भी नहीं करें और अपनी बात जो सही है अपनी जो मेहनत है उसको भी सामने रखें तो हो सकता है कि सामने वाले को ये चीज़ें क्लियर हो क्योंकि जो व्यक्ति मेहनत करता है उसको तो फल मिलता ही है इंसान से क्या ईश्वरी खुद देता है फल जरूरी बात जितनी है भी कि पे विश्वास रखते, आगे बढ़ते जाए मेहनत करते जाए तो सफलता हमें मिलती रहेगी तो चलिए यहाँ पर लेते हैं बहुत ही प्यारा सा गीत ब्रेक में हम लोग बेरी जी के साथ उनकी मिसेस वाइफ आई है कमलेश जी उनके द्वारा एक कविता सुनते हैं ब्रेक में तो चलिए सुनते हैं अभी कमलेश जी को आजकल लड़कियों को पैदा होते ही मार देते हैं और पैदा होने ही नहीं देते आजकल तो बेटियों पर बड़ा जुल्म आता है उसके बारे में मेरे मन में मैंने एक कविता आपको सुनाती उसके बारे में बोए जाते हैं बेटे बोए जाते हैं बेटे उगियाती हैं बेटियाँ उगियाती हैं बेटियां खाद पानी बेटों में खाद पानी बेटों में लहराती हैं बेटियां लहराती हैं बेटियाँ लहराती हैं बेटियाँ ऊँच शिखर से ठेले जाते हैं बेटे ऊँच शिखर से ठेले जाते हैं बेटे पर आगे बढ़ जाती हैं बेटियाँ आगे बढ़ जाती हैं बेटियाँ आगे बढ़ जाती हैं बेटियाँ कई सतर से गिरते हैं बेटे कई सतर से गिरते हैं बेटे पर संभाल लेती हैं बेटियाँ संभाल लेती हैं बेटियाँ इंसान उठो इन्हें समझो लड़कियों को समझो और इनको देखो समझो माता पिता के आंसू, माता पिता के आंसू, आजकल पौंती है बेटियाँ पौंती है बेटियाँ सच जानो सच जानो आगे बढ़ रही है बेटियाँ आगे बढ़ रही है है बेटियाँ बेटा वारस है बेटी पारस है बेटा वंश है बेटी अंश है बेटा आन है बेटी शान है बेटा तन है बेटी मन है बेटा मान है बेटी गुमान है बेटा संस्कार है बेटी संस्कृति है बेटा आग है बेटी भाग है बेटा बेटा बेटा है बेटी दुआ है बेटा भाग्य है बेटी विदाता है बेटा शब्द है बेटी अर्थ है बेटा गीत है बेटी संगीत है बेटा प्रेम है बेटी पूजा है बेटियाँ शुभकामना हैं पावन दुआएं हैं इस प्रदूषण के ज़माने में सुमरन फिजाएँ हैं सुंदर फिजाएँ हैं बुरे दिनों में कष्ट के दिनों में सब बेटियां सेवा करती हैं दिल से सेवा करती हैं इसलिए आजकल बेटी हर कोने में हर स्थान में पहुंची हैं परीक्षा में फर्स्ट नंबर लेती हैं जहाज़ चलाती हैं प्रधानमंत्री हैं राष्ट्रपति हैं इसलिए मैं कहती हूँ बेटी नहीं तो जहां नहीं इसलिए बेटियों को मारना बंद करो और बेटियों की इज्जत करो बहुत बहुत धन्यवाद कमलेश बैरी जी आपका बहुत ही अच्छी कविता अपने बेटी के ऊपर सुनाया हमें और मुझे लगता है कि हमारे सुनने वालों को भी इस बात का एहसास हो बेटी बेटा समान हो दोनों का सम्मान हो और हो सके तो उतना बेटी को जो है जितना आगे आप रखेंगे उतना ही आपका अपना कल्याण है तो चलिए आगे बढ़ते हुए मैं फिर से हमारे दोस्त बेरी साहब से बात करना चाहूँगा जो लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड बना चुके हैं और काफ़ी उनकी विशेषता ये है कि वो बहुत अलग अलग जगह पे पूरे भारत में और विदेश में भी घूम चुके हैं और अभी रिटायरमेंट लेने के बावजूद भी उनकी लाइफ बेस्ट है क्योंकि वो अपनी जो करामत हैं वो करते रहते हैं जो पेंटिंग्स का कमाल है वो देख करते रहते हैं और बच्चों के साथ जो संस्कार की बात होती है वो भी सिखाने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं और संस्कारों को देना ये अपना फ़र्ज समझते हैं बच्चों को संस्कार देने से उनका जीवन बन सकता है तो ऐसी इनकी शुभ भावना है तो आइए अभी बात करते हैं बेरी जी से तो अभी बात करते हैं बेरी जी से कि आपने भारत में कहां-कहां गए हैं और कौन कौन से इवेंट जो आपने आपके समय पे किया हुआ है और उसमें से जो बहुत अच्छा है जहाँ पर आपको अनुभव हुआ है उसके बारे में थोड़ा सा बताइए हम वैसे देखा दे तो बहुत अमृतसर से कन्याकुमारी तक घूम रहे कई कॉलेजों यूनिवर्सिटी में गए हैं एक जगह का आपको बताता हूँ बड़ौदा यूनिवर्सिटी में जनरली जो बच्चों से हम पूछते हैं बताते हैं तो उनको एम पूछते हैं भी आपने एम में करना क्या कोई बच्चा बोलता है डॉक्टर बनना कोई कुछ बनना इन सब इम्नों में मैं एक सबसे बेस्ट जो मिला था मेरे को बच्चा वो बोला मैं एक अच्छा इंसान बनना चाहता हूँ सबसे बेस्ट मेरे को वो अच्छा लगा वो एक लड़की बोली मेरे को मैंने पी करनी है अंकल तो मैं उतना कर नहीं पा रही मेरे को हेल्प चाहिए थी मैंने कहा हेल्प तो मैं तेरी कहीं ना कहीं से करवा दूंगा तो कोशिश कर पर उसने मेरे से कोई हेल्प नहीं ली नहीं। उसने कोशिश की उसको दो साल हम टच करते रहे ये अब तू कौन से पोर्शन में चली गई है फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड थर्ड फोर्थ लास्ट में दो साल के बाद उसका फोन आया कि मैंने पी ली। कर ली कर <laughs> और बाई चांस मेरा हार्ट का थोड़ा गड़बड़ हो गया तो मैं बड़ौदा हार्ट इंस्टीट्यूट में चेकअप कराया तो उसको मैंने फ़ोन किया कि मैं आया हूँ यहाँ तो वो बड़ी खुश हुई बोली अंकल मेरे कॉलेज में आओ ठीक है ओके मैं क्योंकि मैं नहीं आ सकता क्योंकि मैं हार्ट का करवाया फिर वो मेरे पास भागी भागी आई आई और मेरे को कॉलेज में ले गई वहाँ बी एड, -एड की दोनों स्टूडेंट दो लड़कों की और लड़कियों कम से कम दो स्टूडेंट हो हाल में बैठा के मेरे को लेक्चर दिलवाया उन सबसे बात की इन्होंने वहाँ एक कविता भी बोली इतनी कविता जब बोली तो वहाँ तालिये इतनी बजी वो मैंने कहा आज तक मैंने कहीं सुनी नहीं सालों अच्छा। में इतनी वो लड़की भी खुश हुई और हम भी खुश हुए जितने बच्चे बैठे थे 400 सौ लड़के होंगे बच्चे नहीं। नहीं। बहुत खुश है ये वो मेरे को भूलता नहीं है भी कम से कम एक बच्चा जो बोलता है आगे बढ़ता रहा मैं इसी तरह सब बच्चों से जरूर पूछता हूँ आपने बनना क्या और अगर नहीं बन पाते तो उनको मैं थोड़ी चेज़ करता रहता हूँ जैसे मेरे को फैक्ट्री में चो चेज ऊपर वालों ने किया तो वो मैं सीख करता रहता हूँ यही मेरे इवेंट से मेन करता है। एक और बात मैं पूछना चाहूँगा जैसे कि भारत से लेकर कन्याकुमारी तक आपने कश्मीर से कन्याकुमारी तक जो सफ़र आपने किया है उसमें से हमारे भारत देश में सबसे अच्छी जगह जो आपको बहुत पसंद आई हो उसके बारे में बताइए वैसे देखा जाए तो मैं फॉरेन में भी गया हूँ हाँ। सबसे बेस्ट है ही हिंदुस्तान में पूरी सब जगह अच्छी हमारे हाँ। हिसाब से मेरे को हिंदुस्तान की कोई ऐसी टफ जगह नहीं लगी सब प्यारी लगी है फॉरन में भी क्या हुआ था जब हम ये दिखा रहे थे तो उन्होंने बोला हम आपका नहीं पेपर में नहीं छो करेंगे क्योंकि यू आर नॉट ए वहाँ के सिटीजन हाँ हाँ। लास्ट में उनके स्कूल के बाहर एक बच्चों का प्रोग्राम हो रहा था हमने वहाँ रखे हुए थे स्केचेस तो एक एडिटर ने आगे पूरा नोट कर लिया मैंने बोला मत करो तुम्हारी नौकरी चली जाएगी वो वो हिंदी थोड़े जानता था बोलता अंकल आप इंडियन हो आई नो परंतु ये जो पत्ते हैं ये तो हमारे हैं ना मेरी नौकरी <laughs> कैसी जाएगी ये हमें वहाँ भी बहुत वह अच्छा लगा भी पब्लिक के अंदर ये है एक्टिविटी भी कर रहा है तो उसको उठाओ क्रिएटिविटी देखते हैं तो उसको खुश जाते हैं खुश होते हैं ये जरूरी नहीं है कि हिंदुस्तानी है या अमरीकन है या लंदन का आदमी नहीं ऐसे बस बहुत से हमने वो स्कूलों कालेजों में तो जाके हम बच्चों को ये सिखाते हैं भी आप लोग जो माँ बाप का आपका प्यार है वो इतना प्यार जबरदस्त है आप समझ नहीं पाओगे वो बोले नहीं कि समझ दें आप बताओ हमें हम तो सब जानते हैं माँ बाप क्या करते हैं मैंने कहा देखो ये जो गोल सर्कल होता है जैसे ये आपका सर्कल है इसका कहीं स्टार्ट है सब बच्चे ने बोला कहीं स्टार्ट नहीं है मैं ये माँ बाप का प्यार ना इसका एंड है वो ना इसका कुछ स्टार्ट 24 फोर आवर ये आपके लिए बैठे रहते हैं जब भी देखो वो इंतज़ार करते हैं बीमार तो नहीं खाना नहीं खाया वो नहीं किया फिर सातों दिन सातों दिन क्या तीन दिन आप जानते हो बोलते हो हाँ मैंने कहा आपके पास स्कूल में कॉलेजों में छुट्टी होती आपकी ड्यूटी में भी छुट्टी होती आप भी बोले हाँ है छुट्टी क्या माँ बाप के वक़ पास छुट्टी है आप ही बताओ छुट्टी है नहीं आपके पास हॉलीडे की भी छुट्टी है माँ बाप के पास वो, वो भी नहीं आपने कभी छुट्टी दी माँ बाप को इस तरह बच्चों को कन्वर्ट करते हैं फिर बच्चे बोलते हैं आज हम अपने माँ बाप को बोलेंगे आज आप मत करो आज हम आपको चाय पिलाएंगे चाय हम बाज़ार से लाएं सब बना बना हुआ इटली विटली जो भी है परंतु आज आप रेस्ट करो इस तरह हम बच्चों को कन्वर्ट करते हैं चलिए बहुत अच्छी बात आपकी ये लगी मुझे और मैं जानना चाहूँगा कि जो पेंटिंग्स आप करते हैं जैसे पत्तों का जो आर्ट आप बनाते हैं तो ये आपको कहाँ से प्रेरणा आई कैसे आपने इसका बनाना शुरू किया ये पहले शुरू शुरू में हम फॉल कलर से सिर्फ पत्ते लाए थे पत्ते दिखाते थे मेरे पोते ने बोला पेपरों में आता था तो पोते को टीचरों ने बोला कि वो पत्ते हमें भी ला के दिखाओ कुदरती है टीचर बोलेंगे भी तुम्हारे पेपरों में आ रहा दादाजी का बोला दादाजी मेरे को दो मैंने उसको दिए नहीं क्योंकि मैं पत्तों को बच्चों से भी ज्यादा प्यार करता था उसने गुस्से में आके दो चार पत्ते पकड़ के तोड़ दिए जब मैं उसको मारने भागा तो दादी की गोसी में घुस गया तो उसी ने बोला मैंने मार, मार कहां पता आदमी तो बोला दादाजी इसकी स्केचेस बनाओ जब स्केच बनाने शुरू किए मेरे को तो आता नहीं था मैं तो टेक्निकल आदमी तो धीरे धीरे धीरे करके फुल डे में हमने वो स्केच बनाया जो उसने मेरे को बोला कि दादा मतलब मेरी फैमिली बनाओ वो उसमें हमने गलती ये कर दी दादा दादी नहीं बनाए नहीं बनाए तो उसने बोल दिया कि आप दादाजी फेल हो इसमें दादा दादी होने चाहिए उस तरह से फिर धीरे धीरे धीरे स्केच बनने शुरू हो गए फिर मेरी मिसिज ने बोला आप ये ऐसे स्केच न बनाओ माँ क्या करती है वो बनाओ बचपन से माँ प्रेगनेंट हुई है फिर उसने खाना खिलाया बच्चे को फिर दूध पिलाया स्कूल में पढ़ाती है घर में पढ़ाती है स्कूल छोड़ने जाती है इस तरह करते करते कम से कम अस्सी स्केचिज माँ के ऊपर बुलाए तो वो हम एग्जीबिशन में लगाते हैं तो बच्चों नीचे लिखा होता सब पढ़ते हैं तो बच्चे खुश होते हैं फिर वो हैरान होते हैं हमारा काम माँ इतना कुछ करती हम तो कुछ भी नहीं करते उस चीज़ और ये जो स्केच पत्ते जो आपने लिए वो कौन से पत्ते हैं पत्ते वो हैं जिनके अंदर फाइबर होता है अच्छा अच्छा ये यहाँ, पर मिलते भारत यहाँ में? भी मिलते हैं पहले क्योंकि उस समय ये था कि हिंदुस्तान में वो पत्ते मेरे को दिखते ही नहीं कलर में देखोगे नीचे जमीन इस तरह लगती है जैसे रंगोली हुई है इतने पूरे हर पोर्शन एक जगह ऐसी है वहाँ पूरे लोग स्पेशल वहाँ देखने जाते हैं पर हम बाई चांस गए हुए थे तो मेरे वहाँ भी बेटी के बेटे ने बोला नाना जी ये पत्ते आपको हिंदुस्तान में नहीं मिलेंगे नहीं। आपकी बिल्डिंग वालों के लिए कुछ पत्ते ले जाते अच्छा। तो मैं एक अटैची भर के लाया उसमें एयरपोर्ट पर भी मेरे है, क्या है दुनिया क्या, क्या, क्या पसंद आया तो अभी हिंदुस्तान में भी मिलते हैं जैसे यहाँ बाद के पेड़ के पत्ते रास्तों में मिलते हैं परंतु ये कलर एक ही मिलता है वहाँ कई टाइप के कलर एक पत्ते के अंदर स्केच जितने भी पत्ते में लाया वहाँ से कोई पत्ता एक दूसरे के साथ मिलता नहीं अच्छा कहीं कही ना कहीं कलर में फर्क है किसी में कुछ है या साइज में फर्क है इस तरह अच्छा। जैसे हम पूरी हमारी जिंदगी है ना, दुनिया की, भी एक दूसरे शक्ल नहीं मिलती इस तरह के वो पत्ते हैं मेरे पास अच्छा उसका क्या नाम बताते थे? बहुत पत्ते हैं हर पेड़ अलग अलग है अब कितने भी ओग भी है कई तरह के पत्ते हुए सब लिख के रखे हुए ये सभी पत्तों को आप इकट्ठा करके फिर उसके ऊपर से आप डिजाइन पहले आप स्केच नहीं करते नहीं पहले मैं जानता पहले मैं मैं फिर तो, कैसे करते थे आप क्या कैसे बनाते थे पहले बनाते ही नहीं था आज तक मैंने कभी किया ही नहीं अच्छा लाइफ में हाँ। टेक्निकल आदमी फैक्ट्री में फैक्ट्री में कहा गया तो ये मतलब ही नहीं था इन चीजों के ये तो ऊपर वाले में आपको सच बताऊ मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ आदमी ने कोई निष्काम सेवा की होती है उसका फल मिलता है ये तो आप भी जानते हैं या जल्दी मिलेगा बाद में ऊपर वाले ने हमें वो बुढ़ापे में दिया क्योंकि हम गुरुद्वारे में सेवा करते थे पानी पिलाना जूठे जूठे बर्तन उठाना या चप्पल इधर उधर रखना उस समय हमारे मन में नहीं था कि हमें कोई फल मिले किताबें ला ला के बिजा के बिचा के बात बात फ्री में बाज़ार से मसाले लाने घर में साफ करना हाथ से ग्राइंडर से पीस के लंगर में पहुँचाते थे चलिए बहुत अच्छा लगा बुढ़ापे में मिला आपने जो सेवा किया उसका फल आपको जो है अंतिम में मिला है अब अभी अंतिम नहीं है अभी हम और बहुत जिएंगे लोगों को और भी समझाएंगे <laughs> चलिए तो ये, ये भी बात मुझे अच्छी लगी आपकी आप जब तक है तब तक जो है आप सेवा करते रहेंगे और कुछ ना कुछ नई बातें जो है लोगों के बीच में आप देते रहेंगे और मुझे लगता है कि हम लोग जैसे आपने संस्कार के ऊपर जो बातें की हैं वो काफ़ी अच्छी लगी मुझे एंड उसके ऊपर अगर कोई भी लड़का हमें अभी सुन रहे हैं जो भी श्रोतागण हमें सुन रहे हैं जो भी नौजवान हमें सुन रहे हैं जो भी बड़े बुजुर्ग हमें सुन रहे हैं तो मैं चाहूँगा कि आप लोग किसी भी तरह से कुछ न कुछ क्रिएटिविटी जरूर अपने जीवन में अपनाएं जैसे बेरी जी ने अपनाया है क्रिएटिविटी को संस्कार कैसे बनाना है उसके ऊपर लेक्चर देना या फिर अपनी जो आर्ट है उसके माध्यम से लोगों के बीच में वो आ जाते हैं तो इस तरह कहीं ना कहीं हमको कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी अपने अंदर से जगाना होगा और उसके बाद ही हम लोग लोगों के बीच में आ सकते हैं और लोगों को आकर्षित करते हैं एक बार लोग आपकी बात को सुनना शुरू कर देंगे तो आप फिर अच्छी बातें उनको बता सकते हैं तो वो अच्छी बातें भी उनको बहुत अच्छी लगेगी तो ये जरूरी है कि आप कहीं ना कहीं यूनिक होना चाहिए क्योंकि आम पब्लिक की तरह आप रहेंगे तो फिर आपको कोई सुनेगा नहीं समझेगा नहीं ज़रूरी है कि आपको कुछ अलग करना होगा कुछ यूनिक अपने आप में क्रिएट करना होगा और वो कर सकते हैं अगर बेरी जी कर सकते हैं तो सभी कर सकते हैं सारी दुनिया कर सकते सारी है। दुनिया कर सकती है तो इसीलिए मैं चाहूँगा कि आप इस तरह चोटा से चोटा जी छोटा से एक बोलना चाहता हूँ जी जी हम लोग जनरली कोई भी किसी से बोलता है आपके पिताजी का नाम क्या मैं पिताजी बोल रहा हूँ और वो बच्चा जो बोल रहा है जी के बेरी फॉर एग्जाम्पल मैं अपना ही नाम बताया जी के भीरी मेरा नाम गोपाल कृष्ण भीरी जी के का कोई दूसरा आदमी जी से गुंडा भी बोल सकता है जी से कुछ और भी बोल सकता है तू आप देखो दुनिया में जितने भी बड़े लोग हैं उनकी रिस्पेक्ट के लिए क्या करते हैं उनको शॉर्ट नाम नहीं बोलते नहीं बोलते तो हम अपने पिता की रिस्पेक्ट के लिए शॉर्ट नाम क्यों करते हैं ये बच्चों को हम सिखाते हैं आप भी पूरा नाम या भगवान का नाम भी देखो पूरा हो पूरा होगा या प्राइम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर ये इधर उधर जितने भी देखोगे कोई शॉर्ट नहीं लिखता नहीं लिखता आजकल हम लोग जो अपने माँ बाप को शॉर्ट करके उसकी इंसल्ट करते हैं इंसल्ट को बचाने के लिए आपको उनको करना चाहिए ये पर्पज़ -पर हमने रखा हुआ है भी जितना भी हो सके बच्चों को कि अपने माँ बाप का रिस्पेक्ट करें जितना भी हो उतना ही उनको फल मिले चलिए वेरी जी बहुत अच्छी बात आपने बताया एंड मैं चाहूँगा कि आपने जो बातें बताई हैं वो सभी लोग इसके पर काम करेंगे और जो आपकी सेवा भाव है वो सदा बना रहे और लोगों तक पहुँचें और लोग भी उसी तरह की सेवा भावना से कार्य करते रहें ऐसी मेरी शुभ है आप सभी लोगों का जीवन खुश रहें मस्त रहें आनंदित रहें इन शुभकामनाओं के साथ मुझे और बेडी जी को दीजिए इजाज़त आप सुन रहे हैं ब्रह्मा का सामुदायिक रेडियो रेडियो मधुबन नाइन्टी पॉइंट सुनते रहो मस्कते रहो धन्यवाद